श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग बाल्यचरित तथा पितृवियोग गदाधर का विद्यारंभ वयोवृद्धि के साथ ही बालक गदाधर में अद्भुत मेधा तथा प्रतिभा के विकास को देखकर श्री श्रुधीराम जी विस्मित तथा आनंदित हुए चंचल बालक को गोद में लेकर जब वे अपने पूर्वजों के नाम एवं देव देवियों के छोटे स्तोत्र तथा प्रणामादि अथवा रामायण महाभारत के कोई विचित्र उपाख्यान उसे सुनाने बैठते तब वे देखते थे कि सिर्फ एक बार सुनकर ही उनमें से अधिकांश को उसने कंठस्थ कर लिया है बहुत दिनों के बाद भी पुनः उससे पूछने पर उन्हें यह दिखाई दिया कि वह हुब हुब उन विषयों की आवृत्ति करने में समर्थ है साथ ही उन्हें इस बात का भी परिचय मिला कि बालक कुछ विषयों को जिस प्रकार अत्यंत आग्रह के साथ ग्रहण व धारण करता है ठीक उसी प्रकार कुछ विषयों के प्रति वह पूर्ण उदासीन बना रहता है हजारों चेष्टाएं करने पर भी उनमें उसका अनुराग अंकुरित नहीं होता गणित के पहाड़े आदि सिखाने में प्रवृत्त हो उस विषय का आभास पाकर उन्होंने यह सोचा था कि चपलमति बालक को इस अल्प आयु में उन विषयों को सिखाने के लिए कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है किंतु उसे अत्यधिक चंचल होते देखकर कर वर्ष में ही उन्होंने उसका यथा शास्त्र यथाशास्त्र विद्यारंभ करा दिया तथा उस पाठशाला भेजने उसे पाठशाला भेजने लगे इससे समवयस्क बालकों के साथ परिचय होने का अवसर पाकर बालक अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा अपने प्रेमपूर्ण पूर्ण व्यवहार के कारण वह शीघ्र ही उनका तथा शिक्षकों का अत्यंत प्रेम पात्र बन गया गांव के जमींदार लाहा लाहाबाबुओं के घर के स्थित विशाल नाट्य मंडप में पाठशाला लगती थी और मुख्य रूप से उनके ही खर्च पर नियुक्त एक शिक्षक के द्वारा उनके तथा समीपस्थ गृहस्थों के बालकों का अध्ययन कराया जाता था तात्पर्य यह कि लाहा लाहाबाबुओं ने ही गांव के बालकों के कल्याणार्थ उस पाठशाला की प्रतिष्ठा की थी और वही स्थान श्री क्षुधीराम जी के घर से कुछ ही दूर पर था प्रातःकाल तथा अपराह्न में प्रतिदिन दो बार पाठशाला लगती थी छात्रवर्ग प्रातःकाल पाठशाला आकर दो तीन घंटे तक पढ़ने के बाद नहाने धोने तथा भोजन करने के लिए अपने अपने घर चले जाते थे तथा अपराह्न में तीन चार बजे पुनः एकत्रित हो शाम तक पढ़कर घर लौट जाते थे गदाधर जैसे अल्पवयस्क छात्रों को यद्यपि इतने अधिक समय तक पढ़ना आवश्यक नहीं था फिर भी उन्हें वहां उपस्थित रहना पड़ता था अतः पढ़ने के समय पढ़कर वे वहीं बैठे रहते थे और कभी कभी साथियों को लेकर पाठशाला के समीप ही खेलते रहते थे पाठशाला के पुराने छात्र नवीन छात्रों को पाठ बताया करते थे तथा वे पुराने पाठों की नित्य आवृत्ति करते हैं या नहीं इसकी भी देखभाल किया करते थे इस प्रकार एक ही शिक्षक के द्वारा पाठशाला का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाता था गदाधर जब प्रथम पाठशाला में प्रविष्ट हुआ उस समय श्री यदुनाथ सरकार जी वहाँ के शिक्षक थे उसके कुछ दिन बाद नाना कारणों से उनके अवसर ग्रहण करने के पश्चात सरकार नामक एक व्यक्ति उनके स्थान पर आए तथा उन्होंने पाठशाला का कार्यभार संभाला बालक के जन्म से पूर्व उसके भावी महान जीवन के सूचक जो अद्भुत स्वप्न तथा दर्शनादि श्री श्रुधिर जी को हुए थे वे सदा के लिए उनके हृदय पर सुदृढ़ रूप से अंकित हो चुके थे इसलिए बाल चापल्य के कारण उसको किसी प्रकार का अशिष्ट आचरण करते हुए देखकर भी साधारण रूप से निषेध करने के अतिरिक्त वे कभी उसे कठोर कथो, दंड देने में समर्थ नहीं हुए सबका प्रेम पात्र बनने के कारण अथवा स्वभावशी बालक में समय समय पर आज्ञा न मानने की प्रवृत्ति का उन्हें परिचय मिला था किंतु तदर्थ अन्य माता पिताओं की तरह उसे डांटना तो दूर रहा प्रत्युत्त वे यह सोचते थे कि उसी से बालक की भविष्य में विशेष उन्नति होगी इस प्रकार सोचने के यथेष्ट कारण भी विद्यमान थे वे देखते थे कि चंचल बालक कभी कभी पाठशाला न जाकर साथियों को लेकर गांव के बाहर खेलने में रत रहता था अथवा किसी से न कहकर समीप में कहीं भजन नाटक इत्यादि में चला जाता था फिर भी वह जब जो हठ करता था उसे पूर्ण किए बिना कभी नहीं रहता था मिथ्या का आश्रय लेकर कभी अपने किए हुए कर्म को छिपाने का वह प्रयास नहीं करता था तथा सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका प्रेम पूर्ण हृदय उसे कभी भी दूसरों का अनुष्ठ करने में प्रवृत्त नहीं करता था ऐसा होने पर भी एक विशेष कारण से श्री श्रुधीराम जी कुछ चिंतित हो उठे उन्होंने देखा कि विधि या निषेधात्मक चाहे कुछ भी क्यों न हो हृदय स्पर्शी तथा संतोषपूर्ण कारण जब तक उसे नहीं बता दिया जाता था तब तक उसे किंचन मात्र भी मानना तो दूर रहा सर्वथा वह उसके विपरीत आचरण कर बैठता था यद्यपि उसका ऐसा करना संबंधित विषयों के कारण जिज्ञासा का ही परिचायक था फिर भी संसार में सर्वत्र विपरीत प्रकार के आचरणों को देखकर कर श्री छुधीराम जी यह सोचने लगे कि कोई भी इस बालक को इस प्रकार समस्त विषयों का कारण बतलाकर उसके कुतूहल को निवृत्त नहीं कर सकेगा अतः उसके लिए बहुधा सद्विधियों को न मानकर चलने की ही अधिक संभावना है उस समय ही एक छोटी सी घटना से श्री छुधीराम जी के हृदय में बालक के संबंध में पूर्वोक्त चिंताओं का उदय हुआ था और तब से उसकी उस प्रकार की मानसिक वृत्ति को जानकर उसे अत्यंत सावधानता के साथ शिक्षा देना उन्होंने आरंभ किया था घटना इस प्रकार थी